शो मित्र शन्नो भव श्रो बृहस्पति श शन्नो, शन्नो विषु्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो प्रत्यक्ष ब्रह्मासी त्यक्ष ब्रह्म वदिष ऋतम वदिष्या सत्यम व्या तमो तद्भक्ता शातिशाशा ओं सहनावतो सहनुभन सह वींकर तेजस्विनावीतमस्तमा विषाई ओ शांति शांति यश्छंदोभ्योद्यमृता आत्सं समेन्द्रो मेधया आृणोत अमृतस्य देवधारणो भूयासम शरीर मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्मा कर्ण आभ्यां भूरिविश्रम ब्रह्मण कौशया पीता श्रुत मे गोपाया शातिशाशा क्षेव कीर्ति पृष्ठ गिरेवर्धि भाजनी व स्वृतमस् द्रविण स वर्चस सुधाक्षिता ओम अरे वो चश्मा उधर छोड़ दिया जी लो चश्मा अच्छा आपने वो तीन आपनेत को देखा ऐसा वो है? है ना अन्य हरेक का लक्षण क्या है स्मृति रूप पर पूर्व दृष्टाव भाषा है ना सब में ये है है ना ये मिथ्या कहती के बारे में है। इसमें याद रखो लोग क्या बोल रहे हैं देखो यहां पर पूर्व दृष्टा इसको छोड़ देना बोलता है क्यों बोलता है जगत मिथ्या ऐसा रख लिया और इसलिए जगत पूर्व दृष्टि नहीं है मिथ्या है इसलिए पूर्व दृष्टि को छोड़ दिया समझ में आ रहा है कितना कितना गलत हो रहा है समझ में आ रहा है स्पष्ट रूप से बोलता है पूर्व दृष्टि नहीं चाहिए क्योंकि बाद में देखा तो सिर्फ आतबु ही बोला है नहीं है ऐसा कहता है ये ठीक नहीं है पूर्व दृष्ट नहीं रहा तो स्मृत रूप नहीं रहेगा स्मृत रूप नहीं रहा तो अध्यास नहीं हो जाएगा होगा है ना और अलग अलग लोग जो बोलते हैं उनमें स्वरूप को नहीं छोड़ा है स्वरूप क्या क्या है अन्यत्र इसको नहीं छोड़ा है सब समझ लेकिन अध्यास किस प्रकार पैदा होता है उसके वर्णन में थोड़ा फर्क होता है समझा इसलिए वो ये क्या है स्मृतिरूप पर भाषा इसको लक्षण बोलो है ना? स्वरूप बोलो जब कार्य हो जाता है ये पर हो कर्म है परतपूर्व दृष्टा एक कर्म है ये फल है अन्यत्र धर्माध्यास है ना ये सर ख्याति मैंने जो कहा आप पूरा देखा है भाष्य सम्मत तो नहीं है क्योंकि दृष्टांत को ही लेकर स्पष्ट कहा है वहाँ पर रजत नहीं है रजत ऐसा मिथ्या ज्ञान है ना और स्वाभाव कैसा क्या करना था यहाँ पर जो पहले दीख पड़ा और तो बाद में मैंने परीक्षा किया बाद में नहीं रहा इसलिए पहले जो ज्ञान आया वो तो मिथ्या ज्ञान है उसको छोड़ना था उसको छोड़ दिया बाद में अनि रचन ही नहीं आ सकता क्योंकि एक ही सम्यक ज्ञान एक ही रह गया उसको भी रखा इसको भी रखा ये रखा कैसा आपस में विरोध आपस में विरोध है एकदम वो मिथ्या ज्ञान है सम्यक ज्ञान है लेकिन मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान को रख कर सत्यानृतनी कृत्या करके अनिर्वचनीय को पैदा कर दिया <laughs> समझ आ रहा है ना पर और रोतना ही नहीं, नहीं ये अंदर से कटकता है ना अनिर्वचनीयत्व इसलिए अलग अलग प्रमाणों को बोलता है देखो अंदर से कटकता है कैसा मालूम होता है ये एक प्रमाण से ये एक बात निश्चय हो गया तो दूसरा प्रमाण कोई नहीं ढूंढेगा पर देखो कुर्सी है अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध होता है ऐसा कोई बोलेगा <laughs> जो ये एक बात निश्चय हो जाता है एक प्रमाण से और एक प्रमाण से भी सिद्ध होता और एक प्रमाण से भी सिद्ध होता है ऐसा नहीं है एक प्रमाण से वो छोड़ देता है इसका मतलब क्या है वो तीन चार प्रमाण को लेके आया तब स्पष्ट है उनको ही खटकता है अंदर से है ना इसलिए यहां पर ओ अस्ति नास्ति अस्ती एवं नहीं वम ऐसा कल्पना करना पुरुष बुद्धि है ये वस्तु तंत्र ज्ञान नहीं है वस्तुतंत्र पुरुष बुद्धि याद रखो पुरुष तंत्र इज ऑब्जेक्टिव जब कभी ज्ञान होता है ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा समझना और मेरे कल्पना को, को जोड़ करके नहीं कर सकता उसको छोड़ देना है ना इसलिए इस प्रकार का अनिर्वचनीयत्व भाष्य में तो कहीं नहीं दिख पड़ता है लेकिन बाद में प्रश्न आया तत्वान्यताभ्याचने ही होता है ना सब प्रश्न आया क्योंकि अन्य बोलते हैं असत हो गया तत्व तो, तो वह सत्य हो गया ऐसा पूछा नहीं है वहां पर अन्यत जो है वो असत नहीं है वहां पर यहाँ पर फर्क क्या है देखो ये मिथ्या ज्ञान है नहीं है वो सम्यक ज्ञान है वहां पर ऐसा नहीं है ये पारमार्थिक सत्य है व्यावहारिक सत्य है व्यावहारिक सत्य पारमार्थ को, सत्य को छोड़कर नहीं रह रहा है इसको याद रखो है ना इसलिए वो विकार को देखते ही सिर्फ कार्य दृष्टि से देखा तो ब्रह्म में कार्य नहीं है इसलिए अतत्व बोलना पड़ता है लेकिन प्रत्यक्ष दीख पड़ रहा है या नहीं है तथ्य है इसलिए एक प्रकार का संशय होता है अनिर्वचनीयत्व भी याद रखो यह सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नहीं है इसको याद रखो भाष्यकार कहा स्पष्ट करता है इसको अव्यक्ता ही सामया तत्व अन्यत्व निरूपण से निरूपण करना कौन करता है पुरुष ही करता है है ना निरूपण करने में जो दिक्कत है यहां पर समझ ही नहीं है दिक्कत है। ये क्या है ऐसा है निरूपण करने में थोड़ा दिक्कत दिख पड़ता है उसको अनिर्वचनीय तो बोलता है।, है ना लेकिन यहां पर याद रखना एक ही वस्तु के बारे में दो दृष्टि एक ही काल में साध्य है व्यवहार दृष्टि से भी देख सकते हैं परमार दृष्टि से भी देख सकते हैं घड़ा ऐसा भी देख सकते हैं मिट्टी ऐसा भी देख सकते हैं। समझा ना इसलिए अनुरुचनीयत्वा था वहां पर ऐसा नहीं है वो जब चांदी को देखा वहां पर चांदी नहीं है ऐसा ज्ञान नहीं है चांदी नहीं है, ऐसा जब ज्ञान आ गया वो नष्ट हो गया इसलिए वहां पर ये रजत का ज्ञान रजत का अभाव दोनों विरुद्ध है एक जब एक है तो दूसरा नहीं रहता है समझ गए ना अनिरचनीय को इम्पॉसिबल है देखो दोनों साथ साथ रहा तब तो आ सकता है साथ साथ बिल्कुल नहीं रह सकता अनुरुचिनी कैसा आता है विलक्षण और तत अन्यत का थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। देखो, वहाँ पर तत अतत में क्या है? वो तत और अतत दोनों संविज्ञान है एक ही काल में रह सकता है कैसा देखो मैं घड़ा को देखा घड़ा को देखना प्रत्यक्ष ज्ञान है घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है उसको भी देख रहा हूं दोनों सब में ज्ञान है वस्तु तो एक ही है दृष्टि दो है, तो है दृष्टि दो है, है ना यहां पर वो एक ही प्रमाण से वहां पर वहां पर क्या क्या है देखो जगत ब्रह्म के बारे में घड़ा मिट्टी के बारे में तो स्पष्ट हो गया आपको प्रत्यक्ष प्रमाण से दोनों विषय हो जाता है वहां पर ब्रह्म जगत के बारे में क्या है यहां पर व्यवहार दृष्टि वो, वो, तो वो अनिर्वचनीयत्व पैदा होता ही है अनिर्चनी है क्या ऐसा भी बोल सकता है वैसा भी बोल सकता है ना क्या स्पष्ट रूप से इसका निर्णय नहीं कर सकता निरूपण नहीं कर सकता ऐसा है लेकिन इसका स्थान क्या है देखो वहां पर यहां पर अनिर्वचनीयत को इस अनिर्वचनीय को कुछ स्थान नहीं है सिर्फ कल्पना है सिर्फ कल्पना है लेकिन वहां पर तत्वान्यत्व तत्वान्यवाभ्याम अनिर्वचनीयत में क्या हो रहा है देखो वहां पर इसको ठीक तरह से समझो देखो जगत हमारा सामने है प्रत्यक्ष पर प्रमाण है इसका कारण क्या है पूछा अलग अलग कारण बोलता है ये सब गलत है आपको आप दिखा सकते हैं ऐसा हाँ सब अलग अलग लोग बोलते हैं ना ये सब कुछ गलत है दिखा सकते हैं है ना श्री क्या कहता है वो इसका अभिन्न निमित्तोपादान कारण है ऐसा बताता है प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांता अनुपरोधात प्रकृतिश्च प्रति दृष्टानता अनुपरोधात यह सूत्र है ना तो क्या है प्रकृति भी ब्रह्मी है क्यों प्रतिज्ञा दृष्टानता अनुपरोधात मतलब क्या है प्रतिज्ञा क्या है दृष्टांत क्या है देखो प्रतिज्ञा क्या है सब कुछ ब्रह्म ही है इसका स्थापन करना है ना ब्रह्म स्थापन करना अब यही स्थापन करने के लिए वो मृद घटा इत्यादि सब कुछ दिखा के क्या है वो एक ही है ऐसा दिखा रहा है इसलिए सब कुछ ब्रह्म है ये उपादान होने से ही हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता है थोड़ा दृष्टांत के बारे में थोड़ा देखना है थोड़ा इतना रखो क्या है है सब कुछ ब्रह्म ऐसा दिखाने के लिए ऐसा सिद्ध करने के लिए कब हो सकता है ये श्रुति बोल रही है ना है ना ये सब कुछ ब्रह्म है इसलिए जब ब्रह्म उपादान कारण होता है तभी हो सकता है ठीक है अच्छा अभी दिक्कत क्या है देखो ओ, अभी ब्रह्मा अप्रत्यक्ष है ब्रह्म एकदम निर्गुण है इतना निर्गुण है वो उसमें कारण कारण तो भी नहीं दिख पड़ता है ना इतना निर्गुण है तो हम कैसा समझना इसको ऐसा पूछा शंकराचार्य क्या बताते हैं सर्वविशेष रहितोपि जगतो सर्विशेषरहित जगत मूलमगतवा अस्त्यव ओ जगत का उपादान कारण है ऐसा शास्त्र बताता है इससे वो इतना निर्गुण होने पर भी निर्विशेष होने पर भी वो है ऐसा सिद्ध हो जाता है है ना इसका मतलब क्या है उसको कारण कारण कारण कारण कारण ऐसा बता रहा है वो कारण तुम्हें तो नहीं बोल सकता क्यों बताया क्यों बोल सकता है नहीं बोलना यह गलत है इसलिए रजिस्टर रुझान मिथ्या है असत्य है जैसा चांदी असत्य है उसी प्रकार यह भी असत्य है ओ शक्ति के स्थान में ब्रह्म है उसको और इसको कुछ भी संबंध नहीं है लेकिन देख पड़ रहा है इसलिए इसका अधिष्ठान ऐसा रखो जैसा चांदी वो कुछ भी संबंध न रहने पर भी अधिष्ठान इस अर्थ में क्या है पर दीख पड़ा मुझे इसलिए क्या समझ में आ रहा है ये आप बता नहीं पूर्व पक्ष ऐसा बोल रहा है लेकिन ओ सिर्फ अधिष्ठान है इतना ही बताया तब ब्रह्म निश्चय नहीं हो सकता है और कहीं नहीं है दूसरे सूत्र में बोलता है दूसरे सूत्र में बोलता है क्या है स, ओ एक एक दो है सति ही इंद्रिय विषयत्व ब्रह्मण कार्य ब्रह्मण ओ कारण भी इंद्रिय के लिए विषय होता तब ये कार्य है ये कारण है इसलिए स्पष्ट हो सकता है यदा तो कार्य मतमेव गृह्यण सिर्फ कार्य ही दिख पड़ रहा है आ? किम ब्रह्मणा संबद्ध क्या ब्रह्म से ही संबद्ध है नहीं तो और किसी से संबद्ध है इसका निश्चय नहीं होगा समझ ना अभी देखो शुति रचित देखो रचि सर को देखो शुति तो देखा बाद में ढूंढा रजत को देखा बाद में ढूंढा वहां पर रजत नहीं है यही ऐसा दीख पड़ा ही ठीक हो गया क्यों तो दोनों इंद्र प्रत्यक्ष है ठीक हो गया लेकिन ब्रह्म अप्रत्यक्ष होने से है ना ढूंढ कर समझ सकते हैं क्या तो सिर्फ अधिष्ठान ही तो ढूंढ कर समझ सकते हैं उसको कोई शायद योगी है ऐसा कर रहा नहीं तो को, कोई भूत एक है यह कारण है ब्रह्म ही कारण है कैसा मालूम होगा आपको समझ आ रहा है इसलिए मैं क्या बता रहा हूं जब अध्यास होता है अध्यास के द्वारा ही सम्यक ज्ञान अध्यास के बीच में समिज्ञान को ढूंढना है तो कैसा हो सकता है का ज्ञान होने से ही होता है अध्यास नष्ट होता है सुनो का ज्ञान होते ही रजत का अध्यास नष्ट होता है उसी प्रकार तद तो है ना वो वहां पर चंद्र को जानने से ही दूसरा चंद्र नष्ट होता है नहीं तो नहीं है समझे ना यहां पर हमको ऐसा नहीं कर सकते हैं इसलिए शास्त्र बताता है देखो जी कारण कार्यकार को मत छोड़ो कार्यकार को मत छोड़ो क्या होता है देखो अभी प्रत्यक्ष दृष्टांत ही ले लो घड़ा खपरेल ईंट इत्यादि है विकार है लेकिन ये सब कुछ कारण ही है मिट्टी ही है ऐसा समझने के बाद मिट्टी में विकार है क्या जी नहीं है मिट्टी पैदा होता है नष्ट होता है नहीं है फिर मिट्टी ऐसा समझ समझने है, ठीक हो गया है ना भी ऐसा ही करना है दृष्टांत में प्रत्यक्ष है छोड़ो दृष्टांत में प्रत्यक्ष न होने पर भी लॉजिक ही है ये।, ये सब कुछ का उपादान वो है उपादान मतलब भी क्या है इसमें विकार नहीं है, है ना इसलिए जगत का उपादान है ऐसा बोलने से मुझे ब्रह्म समझ में आता है ब्रह्म समझ में आता है नहीं तो नहीं आएगा ठीक हो गया अभी देखो अभी कार्य से हम ब्रह्म को हम जा रहे हैं ब्रह्म का स्वरूप हम समझना चाहते हैं है ना ब्रह्म को जब समझना चाहते हैं पहले हमारा ज्ञान है बाद में हमारा ज्ञान क्या होगा देखो पहले हमारा ज्ञान क्या है ये जगत है जे ये उपाधि है जे प्रत्यक्ष है जी, ब्रह्म और कहीं है जी, इसको सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, अंतर्यामी है, है? अंतर्यामी मतलब क्या है? सिर्फ उपादान कारण है ऐसा रखा है है ना? हर एक द्वैती ऐसा ही करता है ना इसका मतलब क्या है ब्रह्म के लिए उपाधि है अभी सिर्फ कारण है सिर्फ उपादान कारण द्वैती लोग ये जगत में और ब्रह्म में इतना फर्क रहने से वो ब्रह्म को और कहीं बिठाता है या नहीं ठीक है इसका मतलब ब्रह्म इधर नहीं है इसलिए ब्रह्म अलग है इसलिए तभी उपाधि बोलता है नहीं तो आपने सिर उपादान कारण मानता है निमित्त कारण मानता है द्वितीय लोग निमित्त कारण मानता है लेकिन रामायण जी लोग उपादान कारण मानने पर भी निमित्त कारण से जितना मालूम होना है उतना ही मालूम रखते हैं कार्य को हमेशा देखते ही रहते हैं उपादान कारण तो मानता है लेकिन ये अनन्यत्व है इसलिए कारण में कुछ नहीं ऐसा नहीं समझेगा इसको भी रखकर ही देता रहे इसलिए तात्पर्य रूप से देखा तो वो भी निमित्त कारण को ही ले रहा है स्पष्ट हो गया ना आपको दोनों सत्य जिसे पारमार्थिक और व्यावहारिक आपने अभी बोला था एक सेंटेंस दोनों सत्य सत्य सत्य एक साथ सत्य हो सकते हैं व्यावहारिक पारमार्थिक को छोड़कर नहीं है इसको याद रखो लार्जर होल होल इंक्लूड्स ना ए, वहां पर इसका इसका संबंध नहीं है वहां पर कार्य कारण संबंध नहीं है सिर्फ दिखाओ है यहां पर घटा और मृत जो है संबंध है फर्क मालूम हो गया ना आपको ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं संबंध है ही नहीं इसलिए इसको ही रखना बोलता है हम क्या बोल रहे हैं संबंध बिल्कुल नहीं रहा ब्रह्म निश्चय नहीं होता है हम बोल रहे हैं <laughs> उसका एक और एक नाम रखने से समस्या का हल नहीं होगा विव्रत बोलते हैं हम ऐसा विव्रत आपने बोल दिया तो हो जाता है कुछ भी बोलो जब संबंध नहीं है आप नामकरण कुछ भी बोलो रखो क्या ब्रह्म कैसा निश्चय होता है और जगत में जो कंट्रास्ट है ना उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता हाँ? है कुछ हाँ? इसलिए यहां पर कार्यकर्ण संबंध से ब्रह्म जी करते समय क्या है पहले मेरा ज्ञान है जगत ब्रह्म से अलग है पहले मेरा ज्ञान है आखिर का ज्ञान मेरा क्या होगा यह जगत ब्रह्म से अलग नहीं है ब्रह्म ही, ही है ठीक है पहले क्या है ब्रह्म से भिन्न है बाद में क्या है भिन्न नहीं है ब्रह्म ही है, है ना इसलिए यहाँ से उधर जाते ही बीच में क्या ब्रह्म है ब्रह्म से अलग है ऐसा सब जो होता ही स्पष्ट हो गया ना आपको नाम रूप को छोड़कर तो अधिष्ठान रूप में वो ब्रह्म ही है ऐसा एक मानना है ऐसे नाम रूप को छोड़कर संसार में जगत में जो तो नाम रूप है उसको छोड़कर ब्रह्म को अधिष्ठान रूप में स्वीकार किया जाए तो ये ठीक है ना ये नहीं ये गलत है इसी को बोल रहा हो ना अधिष्ठान है ये ये ये बात गलत नहीं है लेकिन उसको समूह कैसा समझते है समझना कैसा ब्रह्म निश्चय होने के बाद चाहे तो बोलो सिर्फ अधिष्ठान बोलो इससे संबंध नहीं है अधिष्ठान बोलो हमको ये कोई ना कोई एक बात बोला उससे झगड़ा करना है ऐसा नहीं है हमको उनके ऊपर द्वेश कुछ नहीं है अधिष्ठान बोलना ही हम वो नहीं स्वीकार करेंगे ऐसा नहीं है अधिष्ठान बोलो लेकिन सिर्फ अधिष्ठान ही है तो समझ में कैसा आता है ब्रह्मा खार भाव से भाव से ही किसका अधिष्ठान है किसका है ना इसलिए जगत का ही अधिष्ठान कैसा निशु हो गया आपको समझ में आ गया? इसलिए ओ किशोर उठकर वहाँ पर ऐसा दूसरा ले लो दूसरा ग्रंथ को ले लो दूसरा हाँ हाँ देखो कैसा बताते हैं सुनो देखो सवाल ऐसा है क्या ये ब्रह्म कूटस्त, कूटस्त, कूटस्त, कूटस्त, कूटस्त, कूटस्त, ऐसा ऐसा? हाँ, हजार बार बोल रहा है, मतलब क्या है कुछ नहीं करता ऐसा बोल रहा है हाँ, अस्थूलम अणु अख्रस्व दीर्घम ओ बोला बोला नददश्नाति निकना नददश्नाति कश्चना मतलब उसमें व्यवहार कुछ भी नहीं है ऐसा बोल दिया बाद में कारण है वो ये किया वो किया ऐसा सब कुछ बोल रहे हैं है ना ये दोनों विरुद्ध हो गया ना और जगत की सृष्टि किया ऐसा ऐसा बोला तो आपस में विरुद्ध हो गया ना बोलता <laughs> देखो जी ये कार्य हुआ ही नहीं ऐसा मत बोलो कार्य है देखो इस प्रकार में हम बोलेंगे तब तो आप क्या बोलते हैं देखो जी जगत कहां से आया माया है प्रकृति है प्रकृति का परिणाम इसको स्वीकार करते हैं हाँ स्वीकार करते उसमें हमको दिक्कत नहीं है अच्छा ये प्रकृति को हिरण गर्भ्य ऐसा ऐसा ऐसा करके जगत को बनाया इसको स्वीकार करते हैं स्वीकार करते हैं अच्छा इसलिए प्रकृति उपादान है हिरण्य गर्भ निमित्त कारण है स्वीकार है हमको बहुत स्वीकार है उसमें झगड़ा कुछ नहीं है अच्छा अभी आपको क्या मालूम हुआ प्रकृति को जानने से हिरण गर्भु नहीं मालूम होगा को जानने से प्रकृति नहीं मालूम होगा तब ये को जानने से सब कुछ मालूम होता है कहा आ जा कैसा समन्वय करेंगे प्रश्न मालूम हो है इसलिए शास्त्र क्या बताता है देखो ब्रह्म को जाना हमारा ध्यय है ये जगत कैसा आया ये हमारा ध्यय नहीं है जैसा कैसे ब्याने दो लेकिन जगत के द्वारा ब्रह्म को हम पहचानना है है ना अभी इसको आपने स्वीकार इस कर लिया ओ प्रकृति उपादान है हिरण्यगर्भ निमित्त है, ठीक है लेकिन ब्रह्म क्या है पूछा प्रकृति भी ब्रह्म से अलग नहीं है भी ब्रह्म से अलग नहीं है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं ब्रह्मी नवीन निमित्तोपाधाना बोल रहा है, तो बोल रहा है। हो गया ना ब्रह्मा से जगत कैसे आया इस प्रश्न का महत्व नहीं है ब्रह्मा से जगत कैसे आया इस प्रश्न का महत्व नहीं महत्व नहीं है इसको याद रखो वो किस प्रकार से आया हम कितना रखते हैं मालूम है वो ब्रह्म को समझाने के लिए जितना बोलना है उतना बोलते हैं इन इन अदर वर्ड्स, आर नॉट इंटरेस्टेड द फिजिक्स फिजिक्स ऑफ़ क्रिएशन, ठीक हो गया? लेकिन वहाँ पर भी बहुत कुछ बोलता बोलता बोलता है, क्यों बोलता है। ओ, है? वगैरह क्यों कोई प्रश्न पूछा हमको मालूम नहीं ऐसा बोला तब वेद में विश्वास नष्ट हो जाएगा वो इसको स्वीकार नहीं करेगा इसलिए वो जितना हमको आवश्यक है उतना बोलते है फिजिक्स लेकिन उसको ही सिद्ध करना हमारा ध्यय नहीं है वो कैसा आया इसको समझना ही हमारा ध्यय नहीं है जैसा कैसा भी आने दो जी ब्रह्म को समझो ठीक हो गया अभी इसलिए हमने क्या किया प्रकृति भी ब्रह्म का ही है और हिरणगर भी ब्रह्म से अनन्य है इसलिए ब्रह्म को अभिन बोला क्या बोल सकता है वैसा ही बोलना है क्यों प्रकृति किसका है का है प्रकृति जो है यहां पर ये क्या है किसका है कहा से आया प्रकृति वो तो परम ब्रह्म का ही है ना इसलिए पर ब्रह्म का प्रकृति शक्ति को लेकर उसने कुछ ना कुछ मिस्त्री का मिस्त्री का काम किया इसलिए वही सृष्ट करता बोलता है वो घर मालिक को जो पैसा दे रहा है उसको बोलता है मालिक वो घर बनाया ऐसा नहीं तो मिस्त्री को बोलता है है ना इसका मतलब क्या है वो खुद नहीं बनाने पर भी उसको बनाया ऐसा प्रयोग करते हैं इसको ही बोलते हैं अध्यारोप अध्यारोप में क्या है देखो अध्यारोप में झूठ नहीं है अध्यारोप मतलब झूठ बोला ऐसा नहीं है खुद व्यवहार नहीं संभाला लेकिन व्यवहार के होने के लिए जो कुछ सामर्थ्य था वो उसका ही है इसलिए झूठ नहीं है लेकिन पूरा सत्य नहीं है मतलब पूरा सत्य नहीं किस किस अर्थ में वही नहीं संभाला इसको ऐसा ऐसा ऐसा करके मिस्त्री का काम नहीं किया वो किया हिरण है ना किसी को अपॉइंट कर दिया आ, अपॉइंट कर दिया अभी ऐसा अध्यारोप करने से हमको फायदा क्या हुआ ब्रह्म समझ में आया ब्रह्म कैसा समझ में आया निर्गुण गया क्योंकि सब कुछ का उपादान वही है उपादान में कार्य नहीं है कार्य में उपादान है लेकिन उपादान में कार्य नहीं है स्पष्ट हो गया इसलिए शंकराचार्य क्या बताता है सुनो सुनो इधर ब्रह्मणि सूत्र भाषा तदपि एक छे उत्तरी प्रमाण ब्रह्मणि तदनोथवाद्रम्हणि प्रमाण संभव मनोरथ मात्र तो मतलब क्या है देखो जी ब्रह्म वस्तु है मतलब क्या है वो रहने वाला एक चीज है है ना रहने वाला एक चीज होने से एक प्रमाण से नहीं मिला दूसरा प्रमाण को जाते हैं इसलिए भाष्यकार ही बहुत बार कहते हैं बार बार कहते हैं आपको मालूम होगा क्या अलग अलग प्रमाणों प्रमाण चर्चा भी करना ही शुरू मंत्र है, है। इसलिए ब्रह्म को समझने के लिए अलग अलग प्रमाण को भी ले लो ले लो ऐसा बोलते है ना इधर बोल रहे हैं ब्रह्मणि है और बाकी प्रमाण भी पे आ सकता आना है ऐसा बोला तद पर मनोहर थ्र मनोहर किसी प्रमाण से नहीं समझ सकते किसी प्रमाण से नहीं समझ सकते किसी प्रमाण का प्रयोग करो ऐसा बोला है यहां पर यह मनोरथ बात बोला है क्या शंकराचार्य विरुद्ध बोल रहा है क्या है? को समझने के लिए सिर्फ प्रमाण की कोशिश में हम रहते हैं देखो देखो देखो क्यों अन्य प्रमाण क्यों नहीं है रूपाध्यभा प्रत्यक्ष उसमें रूप नहीं है इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए विषय नहीं हो सकता िंगाद्य भावाचना अनुमान आदि नाम वहां पर कुछ चिन्ह नहीं है चिन्ह नहीं तो अनुमान कर सकता है देखो धुआं को देखा पहाड़ के ऊपर वहां पर आग लग गया मैं बोलूंगा क्योंकि आग के लिए चिन्ह क्या है धुआं है ना उसको देखकर मैंने बोला धुआं या दुआ बोला लेकिन यहां पर चिन्ह क्या है कुछ भी नहीं है इसलिए वो समिगम ना अनुमान आगमगम्यू अयम अर्थ इसका मतलब क्या है सिर्फ आगम से ही समझना इसको कैसा धर्म में जैसा तो जब धर्म को समझना चाहते हैं आप हाँ, वहां पर हा ऐसा क्या ऐसा हाँ हाँ, हाँ ऐसा नहीं बोलता है। धर्म बोला है तो चुप रहो उसको करो स्वीकार करो जैसा है वैसा समझो इसमें पर निष्पन्न वस्तु है ज्ञान है इसलिए चर्चा करो लेकिन धर्म के बारे में चर्चा मत करो समझ रहे धर्म मत समझो बोल रहा ब्रह्म को भी ऐसा करो ऐसा बोल रहा है ब्रह्म के बारे में अलग अलग प्रमाण का प्रयोग कर सकता है ऐसा बोला है यहां पर मनोर अथवा तरम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ याद रखो हमेशा याद रखो भगवान शंकर सर्वज्ञ है उसको कभी मत भूलो भूला तो हम सर्वनाश हो जाते हैं हमारा कल्पना मत जोड़ना वो हमारी भला के लिए लिखा है है ना? वो सब कुछ हम क्यों जो जो, जो चाहते हैं वो बोल दिया है हम ढूंढना हमारा कर्तव्य है, है है ना यहां पर क्या है देखो चर्चा करते समय अलग अलग प्रकार की समस्या है अलग अलग प्रकार की समस्या में बहुत जगह अलग अलग प्रमाण को लिया है लेकिन वो गला पकड़ने वाला एक समस्या है एक गला पकड़ने वाला समस्या क्या है एक कुटस्त बोलते है, जगत उसे आ रहा है ऐसा बोलते हैं गला पकड़ने वाला है है ना जब तक हम अलग अलग प्रमाणों का प्रयोग कर सकते हैं हम जरूर करेंगे नहीं छोड़ेंगे लेकिन जब दूसरी रास्ता ही नहीं है <laughs> तब तो हम और प्रमाण को नहीं लेंगे ऐसा है मेरे मन में ऐसा लगता है पूरा पूरा वेदांत में गला पकड़ने वाला संदर्भ यह एक ही है, है। समझा इसलिए ओ तो प्रत्यक्ष रहा नुमानदी नाम आगमात्र इतना बोलने के बाद भी क्या हम जैसे मूर्ख लोग हैं हमको हमारे ओ अकल में जितना विश्वास है उतना वेद में नहीं है हमारा बुरा संस्कार है हमारा संस्कार में बहुत कुछ दोष है इसको याद रखो इसलिए हम जैसे मूर्ख लोगों का भी उद्धार होना है शंकराचार्य क्या कहते हैं इतना बोलने के बाद देखो चर्चा मत करो लेकिन अनुभव को देखो अनुभव में ऐसा हो रहा है इसके बाद ब्रह्म क्या चाहिए अनुभव में क्या हो रहा है पूछा श्रुत्य अनुग्रहत ही अत्र तर्क अनुभव आश्रिय इसलिए इतना तर्क करो अनुभव को आना ब्रह्म अनुभव को के लिए जितना तर्क करना वो कैसा श्रुति के विरुद्ध नहीं होना श्रुति अनुगृत तर्को करके समझो है ना वो कैसा बोला तो स्वप्ना इतरेतर व्यभिचारा आत्मन अन्न अन्नवाग तत्व है ना वो स्वप्नात बुद्धांत और भयोह उठ रहा है देख रहा है जागृत है स्वप्न है सब कुछ है वो हरेक अवस्था को देख रहा है वो आ रहा है जा अवस्था आ रहा है जा रहा है मैं ही तो हमेशा हूं इसलिए मैं दोनों से अलग हूं है ना और ओ अनंभाग तत्व संप्रसादेश प्रपंच वृत्यागे रसपत्ति है निष्प्रपंच सुषुप्ति में क्या हो गया प्रपंच पर डिटेल्स कभी मत जाओ मैं ये एकदम रह रहा पर इसलिए मैं वो सदात्मा ही हूं उसका संबंध कुछ भी नहीं है प्रपंच से संबंध कुछ भी नहीं है ऐसा मुझे मालूम हो रहा है अनुभव ही है मेरे अज्ञानी को भी अनुभव है है ना लेकिन मैं इतना अलग होने पर भी स्वप्न में सृष्टि कौन कर रहा है मैं ही कर रहा हूं ना मैं सृष्टि में कूटस्थ हूं या नहीं स्वप्न में, में हु हु मैं कूटस्थ हाई हो या नहीं मैं कूटस्थ हूं लेकिन मैं ही स्वप्न की सृष्टि कर रहा हूं ना क्यों नहीं हो ना समझ आ ना आपको अंदाजा आ रहा है शंकराचार्य कौन है ऐसा हमारा उद्धार के लिए आया है ना बोलने के बाद आखिर में बोलता है प्रपंच ब्रह्म प्रभु कार्य कारण अन्य न्याय तर्क को करो समझना चाहते है तो लेकिन श्रुत्यनुग्रहित तर्क को ले लो आखिर में कार्य कारण देखो ये कार्य इतना होने पर भी ये कारण में कुछ नहीं ऐसा क्या नहीं देख रहे हैं क्या आप मिट्टी से कुछ आ रहा है मिट्टी में जा रहा है लेकिन मिट्टी को कुछ नहीं हुआ इसको क्यों नहीं जानना आप समझा गया इसलिए कूटस्थ भी है और जगत कारण भी है है ना इसमें विरुद्ध है ऐसा नहीं मत रखो लेकिन अध्यारोप क्या है अपवाद क्या है सुनो अभी अध्यारोप क्या है वो सृष्टि होना ही गलत है ऐसा नहीं अध्यारोप मतलब अध्यारोप मतलब ये झूठ बोल रहा है सृष्टि में कुछ नहीं हुआ है ना ब्रह्म तत् सृष्टवा तदेव अनुप्रवेश बहुत श्याम प्रजाया झूठ बोल रहा है क्या कल्पना कर सकता है ऐसा झूठ नहीं है लेकिन कहा है देखो अध्याप कहा है बहुत सावधानी से सुनो, वहां पर सब कुछ ब्रह्मीश्वर होने पर भी वो क्या नहीं कर सकता देखो उसमें विशेष ज्ञान नहीं है समझ है? विशेष ज्ञान और काम करने के लिए इधर इस अलग करो ये अलग करो बोलने के लिए विशेष अलेख का विशेष ज्ञान होना है विशेष ज्ञान होने के बाद ही वो कर्म होना है खुद कर्म समझेंगे ना मिस्त्री का काम ब्रह्म स्वरूप में ये काम नहीं है इसलिए ईश्वर ही क्या करता है ईश्वर ही क्या करता है अन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्या करवाणी क्या है मिस्त्री में मैं प्रवेश करके सब कुछ करवाता हूं करवाता हूं नहीं मैं ही करता हूं जीव में मतलब हिरण्य में प्रवेश करके मैं सब कुछ करता हूं बोला आप पर करने के लिए सामर्थ्य प्रकृति जो है उसका स्वरूप ही है माया विद्याल्पित नहीं है माया कुछ उपाधि नहीं है माया उसका स्वरूप है शक्ति शक्ति मतो अन्यवाद या मूल प्रकृति अभ्युपगम्य थे तदे वचनो ब्रह्म है ना इसलिए वो वही है वो उसकी शक्ति जीव में प्रवेश किया जीव क्या है जी एक आभास है शैडो है ना उसमें प्रवेश करते ही वहां पर सब कुछ हो गया कार्बन इसलिए अध्यारोप क्या है सृष्टि का व्यवहार और बहुभावना मैं सब कुछ होता हूं बाद में तद अनुप्रवेश अनुप्रवेश करता हूं अनुप्रवेश सर्वत्र जो है वो अनुप्रवेश कैसा हो सकता है जी प्रश्न मालूम हो गया ना आपको इसलिए ये व्यवहार जो है वो व्यवहार मतलब जो जीव ही करना है ईश्वर अपने स्वरूप में नहीं हो सकता है उसका स्वरूप ऐसा है उस व्यवहार को अध्यारोप किया है स्पष्ट आपका व्यवहार इसका मतलब व्यवहार मिथ्या ऐसा मत रखो व्यवहार भी ईश्वर का ही प्राकट्य रूप है प्रकट रूप है व्यवहार भी व्यवहार मिथ्या नहीं है इसलिए छाद्योग्य में क्या स्पष्ट बोला है सदात्मना सत्यत्व अभ्यभगमात सदात्मना सत्यत्व अभ्यभगमात सर्व विकाराणाम सर्व व्यवहारण अभी जीव प्रवेश किया जीव रूप में प्रवेश किया इतना व्यवहार किया ऐसा बोला ना ब्रह्म व्यवहार नहीं कर रहा है लेकिन जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार का आधार क्या है शक्ति शक्ति किसका है ब्रह्म का है इसलिए व्यवहार को शक्ति रूप में देखो तभी ईश्वरी है जैसा को उपादान कारण दृष्टि से देखते हैं उसी प्रकार व्यवहार को भी शक्ति दृष्टि से देखो तो ब्रह्म ही है में में लाए तो। इसी आर्गुमेंट को में लाए तो इसी को जहाँ कहा लेके आओ अंत तो ब्रह्म ही सिद्ध होता है नहीं, वही। तो थोड़ा सा अच्छा देखो व्यस्टि में हम जो कुछ करते हैं हम करते हैं सा हम बोलते हैं क्योंकि हम अज्ञानी लोग है ये हम भी अध्यारोप इसको हम हाँ मैं ही क्या ऐसा बोलता हूँ ना यहाँ पर फर्क यह क्या है, है अध्यारोप है। है। में।, में जान बुझ कर बोलता है क्योंकि जानते हैं की हम दृष्टि में ये बोला है अध्यारोप करते हैं अध्यारोप क्यों करते हैं अध्यारोप का कारण इसलिए करता है इसलिए नहीं है भ्रम को समझाने के लिए नहीं वो ब्रह्म बाहर है ना यही तो समझाना है कहा जहा कहा भी होने दो मैं उधर रहने वाला ऐसा कहा हाँ तो दिखाया है ना ब्रह्म को समझाने के लिए अध्यारोप होता है शास्त्र का है वो ब्रह्म में अध्यारोप करता है अध्यारोप मतलब झूठ नहीं है इसको याद रखो झूठ नहीं बोल रहा है लेकिन ये, सप्लाई किया है इसलिए वही करता है सब बोलना झूठ नहीं होगा लेकिन पूरा सत्य नहीं है वो ही संभाला ऐसा बोल नहीं सकता इसलिए तैतरी में भाषाकार स्पष्ट करते हैं अध्यारोप क्या हुआ है अध्यारोप मतलब जो जीव के द्वारा व्यवहार हो गया उस व्यवहार को उसी के ऊपर डाला है यह अध्यारोप है In ultimate truth, comma, both कारण तो ही है कार्य नहीं है, तो है, है।, है। प्रॉब्लम आती है माया को शक्ति केवल मान लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं माया कोई माया equal to शक्ति, तो शक्ति केवल इतना ही मान ले ब्रह्म की तो शक्ति तो की तो प्रॉब्लम नहीं है। आया जो दूसरा जैसे नाम रूप है या अविद्या है, या है।, देखो, तो आती है।, है। प्रकट होता है उस उन दोनों का शक्ति और ब्रह्म का जो अभेद दोनों है। ऐसा नहीं देखो नहीं देखो बोलता ऐसा नहीं है अभी देखो यहाँ पर प्रकाश दे रहा है यहाँ पर घुमा रहा है यहां पर गर्म कर रहा है वहां पर ठंडा कर रहा है फ्रिज में अलग अलग ऑपोजिट का काम हो रहा है ना अच्छा लेकिन शक्ति रूप में विद्युत एक ही है ना क्या विद्युत में ठंडा भी करना गर्म भी करना ऐसा व्यवहार है यहाँ पर हरेक शक्ति में ऐसा है लोग इसको थोड़ा आंग खोल कर नहीं देखते हैं प्रकट होता है जैसा देखो ये मिट्टी घड़ा बन गया लेकिन मिट्टी को कुछ नहीं हुआ उसी प्रकार एक ही शक्ति अलग अलग प्रकार से प्रकट होता है लेकिन वो शक्ति में व्यवहार नहीं है नहीं ये ठीक है लेकिन यदि माया को नाम कहने, कहने, क्या जी तो... माया को देखो रे ये नाम रूप प्रकट रूप है <laughs> इक्वल इक्वल टू टू माया माया ऐसा भी भी तो तो ये नाम नाम रूप रूप तो बोला है ना माया, तो नाम रूप, दो में आ, वो बोले दो। okay. देखो जी घड़ा को मिट्टी ऐसा बोलता है या नहीं घड़ा को घड़ा कब बोलता है घड़ा को मिट्टी कब बोलता है याद रखो जब शुरू के बारे में बात करना है तब तो मिट्टी बोलता है तब तो व्यवहार के बात में करना है घड़ा बोलता है आत्महूत ब्रह्म है के आते समय नाम रूप, नाम रूप बोलता है, है। इसलिए को ही, ही अविद्यासा अधिक पड़ता है बीच में आता तो तत्व देखो कार्य कारण तो न्याय क्या है कार्य कारण से अलग नहीं है लेकिन कारण कार्य से अलग है कार्य कारण कार्य से अलग है बोलते ही यह स्वतंत्र बन गया कार्य मिथ्या है जो कारण से अलग है वो मिथ्या है इसलिए उत्तरार्ध मिथ्या हो गया लेकिन उत्तरार्थ मित्र हो गया क्यों बोला वो देख रहा उतना ही देख रहा है कारण को छोड़कर ही देख रहा है इसलिए उसके दृष्टि से बोला क्योंकि यहां पर व्यवहार नहीं है यहां पर व्यवहार को अलग करके दिखाया लेकिन परमार्थ तो दृष्टि से लिया तो आत्मभूत ही व्यवहार दृष्टि से लिया तो उस प्रकार चला गया इसलिए ऐसा हिलाता है हमको आत्मभूत ही वाह अविद्यामचनीय संसारूते क्या है क्या है ऐसा ऐसा बहुत एक्सपर्ट ऐसा सोर्ड फाइटिंग वगैरह करता है ना क्या कहा क्या मार रहा? ऐसा मारो समझ आ गया आपका इसलिए यहां पर ओ कार्य न्याय को मैं इतना दीर्घ रूप से क्यों बताया उसको याद रखो चनीय अंदर्वचनीय अंदरवचनीय बोलकर बहुत गड़बड़ हो गया है वहां पर शास्त्र में जो तत्वान्यवाभ्याम अंदर्वचनीय आता है यहाँ पर जो आता है वहां पर एक स्थान है यहां से देखो असतोम सदगमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया ऐसा होता है या नहीं तमसोमा ज्योतिर्गमया मतलब वो अंधकार से ज्योति को जाते समय बीच में थोड़ा थोड़ा वो हल्का हल्का प्रकाश तो रहता ही है बाद में अच्छा प्रकाश मिलता है वो इसका मतलब एकदम अज्ञान है यहाँ पर शमशी ज्ञान है यहाँ पर दृढ़ ज्ञान है, है यथार्थ ज्ञान है इसलिए यहाँ पर उपाधि बुद्धि है यहाँ पर अनिर्वचित बुद्धि है यहाँ पर ब्रह्म बुद्धि है इसलिए तो न्याय में अनिर्वचनीयत्व का एक स्थान है। इट्स फंक्शनल। नॉट सिंपली कार्यकारुल्पलीय वहां पर अनिर्वचनीय बिल्कुल तो नहीं आ सकता अनिर्वचनी निर्विचिन तो वहां पर अनिर्विचिन तो कहा सकता है? मिध्या है, है है? है है। मतलब क्या हमेशा ऐसा नहीं है। वो सम्यक ज्ञान होते ही हो गया। से? कब आता है ये दो रखा तो भी किसी प्रकार का आता है दो में एक दूसरे को पकड़ते हुए पहला मर गया इट नॉट आर आर व्हाट द फर्स्ट वन ऑल और ना ऐसा पर ज्ञान नष्ट होते ही मर गया वो इसलिए एक ही ज्ञान है उधर एक ही ज्ञान को रखा हिंदू नहीं बोल सकता मिथ्या ज्ञान को भी रखना है क्या मुझे क्या नहीं समझता है मिथ्या ज्ञान ऐसा जानने के बाद निर्वचित कैसा लेके आना मुझे ऐसा लग रहा है तत्वान्य ठीक तरह से नहीं पकड़ा है तीसरे वो मिथ्या मिथ्या ऐसा सिर में बैठा है वो को असत कर कर दिया नहीं नहीं है ना नहीं नहीं। है ना यहां पर उसको किसी ना किसी प्रकार से वो वहां पर अनिर्वचित को लेके आना क्योंकि वहां पर बोला है ऐसा कुछ रज में मानवी करते चला गया बहुत गड़बड़ हो गया स्पष्ट है अच्छा अभी देखो आगे बढ़ेंगे बोलो कथम पुनः प्रत्यगात्म ने अभिषेय अभ्यासो विषय तो ही पुरोवस्थिते विषय विषयानम्य युष्मतयापेत प्रत्योगत्मन अवश्यम ब्रवीशि उच्यते है न देखो क्या है। आप अध्यास हो रहा है विषय का अध्यास विषयी में विषय का अध्यास विषय में हो रहा है आपने कहा आपने तो दृष्टांत भी दिया है दृष्टांत भी दिया है यहां पर क्या है दृष्टांतों में पुरोवस्थित विषय विषयांतर मध्यस्थ दो होना है विषय भी होना है पुरोवस्थित भी होना है ऐसा पूछ रहा है।, तो ऐसा ही है ना जी शुक्ति रज देखा शुक्ति भी सामने है रजत भी सामने ही है जो देखता है है ना दोनों पुरोवस्थित भी है इसलिए सामने भी है दोनों विषय भी है, है ना इसलिए विषय विषयांतर मध्यस्थिति एक विषय में दूसरा को अध्यास करता है लेकिन आप बोल रहे हैं प्रत्येगा तमाम युष्म प्रत्यापे तत्यगात्मा प्रत्य अविषित युष्म प्रति से संबंधी ही नहीं है प्रत्येगात्मा को प्रत्य से मतलब क्या है बोलो युष्मत प्रत्यय से मतलब किस से जगत, जगत से युष्मत प्रत्ये से उसका संबंध ही कुछ नहीं है ऐसा बोल रहा है है ना अविषय वो विषय नहीं है ऐसा भी बोल रहे है समझ वो रहे कब हो सकता है दो विषयों में हो सकता है दो सामने रहना विषय हो सकता है लेकिन आप बोल रहे हैं तो ये तो विषय नहीं है ऐसा भी बोल रहे विषय नहीं है ऐसा बोल रहा है लेकिन विषय में अध्यास हो रहा है ऐसा भी बोल रहा है दो विषय में होना ही ना प्रश्न स्पष्ट हो गया ना कथम प्रत्येगात्म अभिषे विषय जो नहीं है वो विषय का अध्यास धर्मांक तो अध्यास कैसा हो सकता है ठीक समझा देखो पूर्व पक्ष है पूर्व पक्ष प्रश्न है, है। पूर्व पक्ष ऐसा मत कहो प्रश्न हो प्रश्न पूर्व पक्ष ये सब कुछ बहुत उठाता है इधर मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं करना आप तो क्योंकि उपोद्घात है उपोद्घात में वो ये एक समस्या को दिखा रहा है सबके अनुभव में जो है उसको एनलाइज कर रहे हैं इसलिए बार बार सकल लोग प्रत्यक्ष प्रसिद्ध सब लोग जानते हैं ऐसा बार बार बार बार कहा सबके अनुभव में जो है उसको बोलते समय और पूर्व पक्षा उत्तर पक्षा ये नहीं आना अपना सिद्धांत को जब बोलता है तब पूर्व हो ऐसा हो, होता है लेकिन अध्यास भाषा सिर्फ उपोदघात है आम लोग भी इसको समझना और दिदे दिदे तो लेकिन उसका अनुभव में देखा सकता है आसान से समझ में आता है। देखो अध्यास में क्या है वो ये एकदम गांव के लोग बैठते हैं वहां पर आप आधा घंटा में अध्यास वर्ष में जो है सब कुछ बोल सकता है इसको समझ में आ जाता है लेकिन उसी को पारिभाषिक शास्त्रीय ढंग में जब कहते हैं थोड़ा मुश्किल दिखता है लेकिन अध्यास को समझना मुश्किल नहीं है है ना इसलिए यहां पर पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष ऐसा कुछ काल्पना नहीं करना संशय है संशय मतलब क्या है वही उठाता है कदम प्रतिगात्मक विषय अध्यास धर्माणा ऐसा प्रश्न आता है संशय बोला क्या जी आपने कहा है ऐसा लेकिन वे वो वे में ही अध्यास हो सकता है? अविषय बोला है अभिषेक बोला है कैसे हो सकता है नहीं आ, नहीं। सकता। पूछा तो पूछते हम बोलते हैं क्या है बोलो अयम नाव बोल अन्मत्षय अच्छा प्रत्यगार्मे देखो नाव अयन अषय देखो मैं जिस प्रत्यत्मा के बारे में मैं बोल रहा हूं वो प्रत्येगात्मा एकांत अभिषे नहीं है इसका मतलब क्या है वो विषय बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है विषय ही है अभिषे है लेकिन हमेशा ऐसा ही है ऐसा नहीं है विषय भी हो जाता है <laughs> थोड़ा धीरे धीरे समझो इसको नई एकांतना है ना नहीं एकांत एकांत अविषय नहीं है मतलब क्या है नियम रूप से नियमित रूप से नियमित रूप से विषय नहीं है ऐसा नहीं है अविषय है मतलब विषय नहीं है ना ऐसा नहीं है विषय हो गया है आप इसको देख सकते हैं विषय यही है लेकिन विषय हो गया है कैसा देखो तो अस्मक अस्मक प्रत्यय विषयत्वा मतलब क्या है आपने पूछा ना अस्मक प्रत्यय के लिए विषय है मैं ऐसा बोल रहा है सिर्फ उसको रखकर ही मैं मैं बोल रहा है प्रतिगात्मा जो है प्रतिगात्मा को रखकर ही मैं मैं बोल रहा है अपरोक्ष प्रतिगात्म प्रसिद्धे ये कुछ बोल रहा है ऐसा मैं कुछ ना कुछ बोल रहा है ऐसा मत समझो ये सबके अनुभव में है अपरोत्वात्मक प्रसिद्धि ये प्रत्येगा प्रसिद्धि जो है सब लोग जानते हैं उसमें परोक्ष है अपरोक्ष है मतलब वो अनुभव कर रहा है अनुभव कर रहा है वो विषय हो रहा है ऐसा भी जानता है लेकिन नियमित रूप से वो हमेशा विषय ही है तो भी विषय हो रहा है सबका अनुभव है बहुत सावधानी से सुन बहुत ही सावधानी से यहां पर यह एक पद सुषुप्त आत्मा में प्राग्ञ में कैसा अनुभव हो रहा है इसको देखो हर एक पद यहां पर क्या है आप देखा है बार बार देखा है वो पहले आंक विषयी है बाद में बुद्धि को विषय बन गया बुद्धि विषय ही है समझ रहा है लेकिन बाद में प्रत्येगात्मा को विषय बन गया है ना लेकिन उसको ये सुषुप्त आत्मा को वही मूल साक्षी है सबको देख रहा है इसलिए शंकराचार्य भी क्या करे वही ही करता भोक्ता इत्यादि है ज्ञाता कर्ता भोक्ता है उसका ही है इसको याद रखो मैं पहले दिन ही बोल रहा हूं उसको सर्व में। ज्ञातृत्व उसका ही है किसका बोलो प्राज्ञ का इसलिए ज्ञातृत्व उसका है इस मतलब क्या है या विषय ही है वही जान रहा है इसलिए वो विषय है लेकिन मैं एकांत विषय होने पर भी वो नियमित रूप से विषय ही है विषय नहीं हो सकता ऐसा नहीं है हो रहा है कैसा हो रहा है नकिंचित वेदम स्वाप्सम हो रहा है मैं एक एक बार बोलकर वापस जाकर फिर एक बार ज्यादा बोलता हूं आई विल डू अलॉट ऑफ शिंग है ना अपरोक्ष अनुभव में है ये प्रतीगात्मा ऐसा हो रहा है अनुभव में है ये प्रसिद्ध है किसको मालूम नहीं है इवन ही डी है ना यहां पर क्या है विषय कैसा बना इसके बारे में हमने चर्चा किया है। देखो सुषुप्ति में ही अहम प्रत्यय नहीं है समझ रहे जब सो रहा है और मैं सो रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है इसलिए अस्पत प्रत्येकोचर है बोला उसी समय अस्पत प्रति है ऐसा नहीं है नियमित रूप से इसको इसको समझो जोड़ते रहो इसको है ना लेकिन उठने के बाद उठने के बाद भी वो विषय नहीं हो सकता है विषय होने के लिए कुछ ना कुछ चिन्ह रहना लिंग रहना है ना जी सम इंडिकेशन मस्टी देर क्या प्राग्ञ में कुछ इंडिकेशन है जिससे आप को विषय कर सकते हैं आप विषय कर सकते हो उसको एयरफॉलोइंग और आत्मा किस प्रकार से विषय हो सकता है वहां पर कुछ विकार नहीं है कुछ व्यवहार नहीं है कुछ नहीं है उस समय तो बिल्कुल विषय नहीं है अपने को जैसा अभी जागृत काल में हम सब लोग बोलता है हम हम जानते हैं सब स्वप्न में मैं जानता हूं ऐसा बोलता है लेकिन सुषुप्त में मैं जानता हूं मुझे ऐसा बोलता है कोई नहीं है इसलिए उसी समय विषय नहीं है लेकिन उठने के बाद विषय बन रहा है उसको कैसा बन सका इसके बारे में मैं ही बोला हूं विषय कैसा बना नेगेटिवली क्या कैसा yeah. अभी अभी आपको क्या समझ रहा है मैं कुछ ना कुछ समझने वाला हूं ये क्षण भी चुप नहीं बैठ रहा हूं कुछ ना कुछ समझता ही रहता हूं कुछ ना कुछ प्रत्यय आता ही रहता है मतलब ज्ञान क्रिया हमेशा है मेरे में एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब ज्ञान क्रिया नहीं है मुझे है ना इसलिए ज्ञान क्रिया से ही मैं मुझे जान रहा हूं लेकिन उस समय जब मैं रिफ्लेक्ट किया तब क्या हुआ ओ मैं जान रहा हूं जान रहा हो जान रहा हो फिर एक बार जान रहा हो जान रहा हूं बीच में गैप हो गया क्योंकि मैं कुछ ना कुछ जानता होता मैं समझ में क्योंकि जागृत में मैं सोच रहा हूँ याद भी है मुझे कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ सब कुछ याद नहीं रखता हूं लेकिन मैं ओ कुछ ना कुछ जान रहा हूं इसमें तो मुझे समझ ही नहीं है है ना इसलिए वहां पर इसलिए मैंने बोला नेगेटिवली मतलब अभाव रूप से देखा अभाव रूप से बोलते ही बहुत जड़ा हो जाता है इसलिए केयरफुली आई एम Just telling you, you have understood, is it not so? gap यहाँ पर क्या है? ओ उसको, ओ है कुछ ना कुछ इस प्रकार से ध्यान समझ रहा है ठीक हो गया ना अस्मत प्रति गोचर हुआ है कैसा हुआ है वो ज्ञान क्रिया राहित के द्वारा हमको राइडर दिया गया है उ करने के लिए ये विषय हो गया बताया कैसे हुआ है है नहीं नहीं नहीं समझाया इसमें ना इसलिए इस प्रकार हो गया है ना इसलिए यहां पर देखो नहीं एकांत अविषे एकांत ऐसा जो बोलता है इसका मतलब क्या है ही है लेकिन एकांत विषय नहीं है दोनों होना है यह दोनों होना है वो कैसा होना है सबके अनुभव में होना है अपरोक्षा प्रत्यकात्मा प्रसिद्धि है। यह प्रत्यत्मा में ऐसा हो रहा है उसे प्रसिद्धि से सब लोग जानना है इसको। स्पष्ट हो गया आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है समझने में लेकिन गड़बड़ कहां हो रहा है के स्थान में शुद्ध आत्मा को रखा है बाकी लोग यहां पर देखो गड़बड़ हो गए प्रत्येगात्मा के स्थान में क्या रखा है शुद्धात्मा को रखा है शुद्धात्मा कौन तुरी है तुरीय है, स्पष्ट है देखो अभी अध्यास होने के लिए क्या क्या होना हमेशा याद रखो इसको अध्यास कहां कहा आ रहा है पूर्व दृष्ट स्मृत रूप पर पूर्व दृष्टा है।, है।, है।, है ना? नहीं एकांत एन विषय बोलने से क्या हो गया विषय में ही अध्यास होता है नहीं तो नहीं होगा ऐसा भी हो गया इसको समझो इस वाक्य को दो विषयों में ही हो सकता है अध्यास विषय नहीं तो नहीं हो सकता ऐसा स्पष्ट है लेकिन विषय में होता है लेकिन इसका मतलब वो विषय ही है ऐसा मत समझो विषय ही है विषय नहीं है विषय होने पर भी एकांत है ना विषय से इसको हमने विषय बना दिया है हाँ ठीक है विषय बना दिया है ना हमको वो मिल गया ऐसा दीख पड़ता है अभी शुद्ध आत्मा के बारे में देखो ये को स्वरूप जो बोला लक्षण जो बोला कुछ भी वहां पर हमें नहीं होता देखो स्मृति रूप पर पूर्व दृष्टाउ भाषा है स्मृति रूप पूर्व दृष्टाउ भाषा है क्या जी पूर्व दृष्टा भाषा है जगत आत्मा में अभ्यास कर रहे हैं शुक्ति के स्थान में आत्मा को रखो और रज रजत के स्थान में क्या है जगत है पूर्व दृष्ट है ठीक है स्मृति रूप भी है और यहां पर अवभाष हो रहा है। आत्मा में ठीक है लेकिन शुद्ध आत्मा को रखा शायद आत्मा विषय है किसी प्रकार से विषय है शुद्ध आत्मा जो है ये एकांत एकांत विषय मतलब क्या है वो विषय बिल्कुल नहीं है हमको विषय नहीं है छोड़ो जी श्रुति को भी विषय नहीं है क्या बोलता है श्रुति श्रुति बोलती है नज्ञ बहिष्प्रज्ञ प्रज्ञ प्रज्ञान प्रज्ञ न प्रज्ञम अदृष्ट व्यवहार्यम अग्राह्य मलक्षण एकात्म प्रत्यारम बोल रहा है मतलब वो क्या नहीं है उसको बोल रहा है क्या नहीं है उसको जो बोल रहा है क्यों मैं विषय नहीं कर सकता उसको जो नहीं है उसका विषय कर सकता हूं <laughs> क्या? <laughs> क्या समझ रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर जो नहीं है उसका मेरा विषय है ज विषय है अंत प्रज्ञ विषय है प्रज्ञान विषय है यह विषय उसमें नहीं है विषय है इसलिए वह नहीं है इस प्रकार से उसको समझो ऐसा बोल रहा है इसका मतलब क्या हुआ शुद्ध आत्मा बिल्कुल उसे नहीं है अच्छा बाद में देखो श्रुति को भी विषय नहीं है यहां पर आस्मत प्रत्यय विषयत्वात प्रत्यय है है ना आत्मा में प्रत्यय हो सकता है आत्मा में प्रत्यय हो सकता है जितना भी बड़ा ज्ञानी हो आत्मा को प्रत्यय से नहीं पकड़ सकता है समझ गया ना इसलिए वो अस्पत प्रति के लिए विषय बिल्कुल नहीं है बाद में कहा है कहा है देखो है है देखो अपमद प्रत्येक के लिए मिलता है क्या शुद्धात्मा नहीं मिलता है कहा, ना? जो ना उसमें है। कहा है जी आप ये क्यों समझे थोड़ा देखो ना ना अस्मत प्रति के लिए पहले जो बोला विषय नहीं है इसको बोला देखो बहुत भी प्रज्ञ विषय है प्रज्ञान घन विषय है, है। हमको ही विषय है क्या श्रुति को विषय नहीं है क्या इसलिए आत्मा को कैसा सिखाया है, है, नहीं है ऐसा जो विषय नहीं है उसको बोल रहा है इसलिए इससे सिद्ध हो गया कि आत्मा विषय नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता स्पष्ट हो गया बाद में ये होने के बाद अस्मत प्रतीक विषय बिल्कुल नहीं है दूसरा पॉइंट भाई क्योंकि विषय विषय नहीं है नहीं एकांत एन विषय के बारे में मैंने बोला बाद में लिया अस्मक हाँ। हाँ। बोल रहा है सिर्फ विषय नहीं है अस्मक प्रत्ये विषय है क्या है प्रत्योगत्मा प्रत्योगत्मा क्या है विषय हो गया विषय हो गया लेकिन सिर्फ विषय नहीं है अस्मक प्रत्येक विषय हो गया प्रत्य से विषय ही सो रहा हूं ऐसा बोला है ना अपने विशेष वो सबके अनुभव में है अपरोत्वाद वहां पर शुद्ध आत्मा अस्मत प्रत्येक विषय नहीं है कोई भी ज्ञानी भी उसको प्रत्ये से नहीं पकड़ता है समझ गए ना और अपरोक्ष आत्मा बिल्कुल अपरोक्ष नहीं है परोक्ष है आत्मा जो है वो परोक्ष है हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में सिर्फ सुना है आत्मा ऐसा कुछ है कुछ लोग बोलते हैं हमको कुछ नहीं मान इसलिए परोक्ष है वो प्रसिद्धि तो है ही नहीं क्या सर्वोक प्रत्यक्ष है सब लोग आत्मा को जानते हैं ना लेकिन वो क्या कह रहे हैं देखो ये ऐसा कर रहे हैं एक तर्क देखो जो लोग बोलते हैं मैं मई मैं, मैं बोल रहा हूं ना मैं मैं पुरुष मैं स्त्री जब बोलता है तब आत्मा को रखकर ही बोल रहा है इसलिए इस प्रकार अस्मत प्रत्येक गोचर है ऐसा बोल रहा है। रहे हैं लेकिन ये ठीक नहीं है मैं हूं बोल रहा है ना और वहां पर विषय क्या है यह मैं का विषय आत्शु आत्मा नहीं है यह प्रति प्राग्ञ है मैं उस समय सोता था जब है मैं यह मैं क्या आत्मा है आत्मा सोता है समझ में आ रहा है नी है ना देखो जी वो वो तो मैं ऐसा प्रत्येक जो मिल रहा है वो शुद्ध आत्मा ऐसा बोलना बहुत गलत है ये सुशुद्ध आत्मा को मिल रहा है मैं भाई जो बोलता है वो इसलिए वो क्या बोलता है देखो मैं मेरे आंख से देखा मैं जानता हूं ये मुझे कारण है बुद्धि से मैं समझा मैं बुद्धि मेरे ले। कारण है, लेकिन बुद्धि भी नहीं रहा मुझे इसलिए मैं उस समय कुछ नहीं जाना है ना जी अनुभव इसलिए कुछ नहीं जानने वाला वो मैं हूं लेकिन उपकरण कारण आते ही ओ जानना शुरू करता हूं इसलिए मैं प्रति किसके ऊपर है किसके आधार पर है वो सुषुप्त आत्मा को रखकर बोल रहा है शुद्ध आत्मा को रखकर कोई नहीं बोलता है शुद्धात्मा को रखकर बोला तो वो ज्ञान है मैं आत्मा हूं ऐसा कोई बोला तो वो ज्ञान है क्या समझ आ रहा है या नहीं जी जी। वो भी प्रत्येय रूप से नहीं है लेकिन मैं उसको थोड़ा छूट दो पर आत्मा हूं ऐसा कौन बोलेगा ज्ञानी बोलेगा प्रसिद्ध है प्रसिद्ध नहीं हाँ। और बाद में तय बोल रहा है उसको भी याद रखो तब्विपर्यणा जब बोला आत्मा को इसमें अध्यास कर रहा है आत्मा का धर्म क्या है जी आत्मा को कुछ धर्म है शुद्धात्मा को निर्धर्म है या नहीं आ, पर धर्म धर्मिनो हो धर्म धर्मिनो हो ऐसा है ना आत्मा में धर्म है ही नहीं तो नहीं, है इस रेफर पर आत्मा निर्धर्म है किसी अपना धर्म करता है उसका मतलब ये नहीं है लेकिन यहां पर प्राग्ञ में जो है ये प्राग्ञ में जो आनंद मिल रहा है आनंदमय आनंदुख जो है ज्ञान जो है यह सब कुछ का धर्म है ज्ञातृत्व है उसमें ज्ञातृत्व उसका धर्म है कर्तृत्व उसका धर्म है भोगतृत्व उसका धर्म है लेकिन भो भोग क्रिया नहीं है ज्ञान क्रिया नहीं है वो करने की क्रिया नहीं है केवल कर्तृत्व तो ज्ञातृत्व तो भोक्तृत्व तो है मतलब एबिलिटी क्षमता है लेकिन व्यवहार नहीं है स्पष्ट है इसलिए वो क्या क्या हो गया वो उसका धर्म को तो द्विप्रेरणा जगत में रख रहा है मैंने बोला विषय में आनंद को देखता है बुद्धि में ज्ञान को देख रहा है अभी देखने वाला कौन है प्रज्ञा प्राग्ञी है ना जी तब तो द्विपर्यणा जो बोला तब तो द्विपर्यणा अध्यास करने वाला शुद्धात्मा हो गया तो शुद्धात्मा अपने आप को अध्यास करता है <laughs> क्या समझ में आ रहा है या नहीं क्या अरे बात में देखो जी अभी ये रुको शुद्धात्मा तुरी है अभी देखो त्मा जो है वो अपने को विषयों में उसका अपना धर्म को रखता है इसका बात का मतलब है शुद्धात्मा तो निर्धर्मी है निर्धर्मी है और और दूसरा क्या है उससे अलग कुछ है ही नहीं कहा रखना तो द्विपर्य तो कहां, रखना है कहां रखना? हो गया सिद्धांत हो गया आखिर में सिद्धांत है आत्मा उसको अभी खींच के लेके आकर आ, फसा दिया इधर आई एम श्योर आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग यू हैव टू फॉलो तो द्विपर्य जब बोला है देखो जी कौन अध्यास कर रहा है वो अधिष्ठा चेतन एक ही है अध्यास करते समय एक ही चेतन है वो आत्मा है तो वो अज्ञानी है वो ऐसा भी अध्यास कर सकता है तो द्विप्रियाणा भी कर सकता है अशुद्ध आत्मा को रखा वो तो द्विप्रियाणा करना वही करना है और कोई नहीं है अपने धर्मो को कहा रखना मतलब क्या है उसका और ही है है वो, वो है सर्वम इसलिए वो तो वाला धर्म धर्म मतलब ही चला गया ना को क्या कहेंगे प्रागी कहेंगे को क्या कहेंगे है अभी और एक प्रतिगात्मा उसको तुँँट तुँँट गे गे। प्रतिगात्मा वो अंदर वाला, अंदर वाला। विषय के दृष्टि से देखा तो आंख प्रतीगात्मा है दृष्टि से देखा तो बुद्धि दृष्टि से देखा तो आंख के लिए बुद्धि प्रतीगात्मा है बुद्धि के लिए प्राग्ञ प्रतीगात्मा है के लिए त्मा जो है वो आत्मा, आत्मा। शुद्ध के लिए क्या है तो उसके अंदर वही है ना शुद्ध आत्मा। नाग्ञ तक तो जा सकते हैं जा सकते हैं न इंद्रियों के अनुभव से उधर भी नहीं जा सकता थोड़ा केयरफुल इंद्रियों से प्राग्ञी जा चुका है लेकिन फिर भी अनुभव को कहेंगे जो हम कहते हैं डीप स्लीप में हमारा साक्षी है लेकिन फ्लाइट फ्रॉम होगा होगा वो वो में के वाक्य को विश्वास करके उधर केंद्रित कर सकते के हमारा बुद्धि हम नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, हम नहीं चलता है। <laughs> इसको हम पहला सूत्र जब लेता हूँ समय में बोलूंगा इसके बारे में है ना वहां पर हमारा कुछ नहीं चलेगा स्पष्ट हो गया ना आपको इसलिए यहां पर अध्यास बोलते ही क्या क्या पैरामीटर्स होना इसको याद रखो स्मृत रूप पर दृष्टावभासा में है है ना और वो अन्य अन्य धर्माध्यासहा है बाद में दोनों विषय होना है ऐसा है तो सब कुछ याद रखो धर्म धर्मी बोला है शंकराचार्य क्या है देखो गुण का प्रयोग नहीं किया धर्म धर्मी बोला क्यों धर्म को छोड़कर धर्मी रह सकता है धर्म को छोड़कर धर्मी रह सकता है लेकिन धर्म धर्मी को छोड़कर नहीं रह सकता है गुण-गुणियों वाला और अभेदाय धर्मी धर्मी में अभेद नहीं है गुण-गुण में अभेद है। हैचार्य हाउीज अंदाजा आ रहा है है ना डेसोर यहां पर क्या हो रहा है एकांत विषय च प्रत्यूषो प्रसिद्धे है ना और ये कुछ आया चला कुछ ना कुछ बोलना चाहता था चला बोलिया <laughs> बोला श्रुतिस्मृतिपुराणा कर्मी नमा भगवत् लोकशंक शंकर शंकरचार्यव पादराय सूत्रभाष्य मनु भगवत तो पुनः ईश्वर दी मूर्ति व्योम दक्षिण ज्ञान उत्कृष्ट